ता परमात्मा का स्मरण प्रणवध्वनी धन प्रेमी सज्जनों आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का तीसरा मंत्र प्रार्थना के रूप में हमारे सामने है दृते दृंग हमा परमात्मा को संबोधित किया गया है धृते महर्षि अर्थ करते हैं हे अनंत बल महावीर ईश्वर धृते हे दुष्ट स्वभाव नाशक स्वभावनाशक धृधातु वितारण अर्थ में है किसी चीज को फाड़ करके अलग कर देना तोड़ देना जो कि उसके नाश के अर्थ में है तो दृणाति इति दृति जो काट छांट देता है हटा देता है नष्ट कर देता है उस परमात्मा को कहा जा रहा है दृंग हमा मुझे हमें बढ़ाओ पुष्ट करो दृघ धातु बढ़ाने वृद्धि अर्थ में है जो परमात्मा काटने छाटने वाला है नष्ट करने वाला है उसको कहा जा रहा है कि आप मुझे बढ़ाओ ये परस्पर विपरीत प्रतीत होते हैं जो नष्ट करने वाला है वो बढ़ाने वाला कैसे हो सकता है कि परमात्मा नष्ट करने वाला भी है और बढ़ाने वाला भी नष्ट करने वाले से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बढ़ाओ मुझे बढ़ाओ ये संबोधन इस बात को बता रहा है कि ईश्वर हमें संकेत कर रहा है इन शब्दों से कि मैं जो नष्ट भी करता हूं क्षीण भी करता हूं वो तुम्हारे बढ़ाने के लिए ही करता हूं परमात्मा सीधे सीधे भी हमें विभिन्न वस्तुओं को दे करके पुष्टि करके बढ़ाता है लेकिन परमात्मा का जो नाशक कर्म है विदारण कर्म है वो भी हमें बढ़ाने के लिए ही है बिना इस विदारण के दुष्टों को नष्ट किए बिना परमात्मा हमें नहीं बढ़ा सकता परमात्मा की वृद्धि यदि हमारे लिए वृद्धि कर्म हमारे लिए एक तरफा हो वो हमें बढ़ाए लेकिन दुष्टों को नष्ट न करे रोगों को नष्ट न करे हानिकारक पदार्थों को पृथक न करे तो उसका बढ़ाना हमारे लिए एकांगी होगा अपूर्ण होगा तो इन दुष्ट चीजों का नष्ट करने वाला और दुष्ट स्वभाव का नष्ट करने वाला दुष्ट स्वभाव नाशक जो परमात्मा है वो हमें बढ़ाए ऐसी हम उससे कामना प्रार्थना कर रहे हैं और महर्षि ने इसके साथ एक प्रार्थना और जोड़ दी स्वयं को भी जोड़ लिया यानी आत्मा को मनुष्यों को हमें भी उसके साथ में जोड़ दिया परमात्मा तो धृती है दुष्ट स्वभाव नाशक है दुष्टों को नष्ट करने वाला है लेकिन यदि परमात्मा के उस नाशक धर्म को हम ले लें कि जैसे परमात्मा नष्ट करता है वैसे हम भी नष्ट करने लगें और वो विवेक से युक्त न आए हम परमात्मा के केवल नाशक धर्म को समझ के और स्वयं भी नष्ट करने लग जाए अविवेक से तो हम उचित चीजों को भी नष्ट करने लग सकते हैं उससे बचाने के लिए प्रार्थना की विदीर्ण कर्म अर्थात विज्ञान आदि शुभ गुणों का नाश कर्म करने वाला मुझको मत रखो मत करो परमात्मा भी जो धृती है नाशक है वो विज्ञान आदि शुभ गुणों का नाशक नहीं है मैं भी नाश कर देता हूं दूसरों का अन्य वस्तुओं का लेकिन मैं जो नाश करता हूं उसमें शुभ गुणों का शुभ व्यक्तियों का धर्म का नाश भी हो जाता है अज्ञानता से आलस्य से प्रमाद से अच्छी वस्तुओं के प्रति भी विपरीत भाव हमारा हो जाता है अच्छी चीजों को हम बढ़ाते भी हैं लेकिन अच्छी चीजों के प्रति अच्छे व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में विपरीत भाव भी पैदा हो जाता है ज्ञान विज्ञान के प्रति भी हमारे मन में विपरीत भाव पैदा हो जाता है हो सकता है तो आर्य प्रार्थना कर रहे हैं कि हे तृतय हमें बढ़ाओ और मेरे अंदर जो विज्ञान आदि शुभ कर्मों के प्रति अच्छी चीजों के प्रति नाश का भाव है वो समाप्त कर दो मैं बुरी चीजों को तो नाश करूं उनके प्रति तो ये भाव रखूं कि नष्ट हो जाए मेरी भी और अन्यों की भी लेकिन अच्छी चीजों के नाश के प्रति मेरी भावना कभी न रहे मैं अच्छी चीजों को कभी भी नष्ट न करूं तो विज्ञान आदि शुभ गुणों का नाश कर्म करने वाला मुझको मत रखो मत करो लेकिन क्या करो किंतु उससे ये जो द्वितीय कर्म है विदारण कर्म है इससे मेरे आत्मादि को विद्या सत्य धर्मादि शुभ गुणों में सदैव अपनी कृपा सामर्थ्य से स्थित रखो मैं विदारण कर्म करूं आपकी तरह से नाश कर्म करूं लेकिन किस तरह का जिससे कि मेरी आत्मा आदि के मन बुद्धि शरीर आदि के बल की वृद्धि हो उसका हित हो तो पहला अंश है दृते दृंग हमा हे विदारण करने वाले दुष्ट स्वभावों को नष्ट करने वाले परमात्मा मेरे को बढ़ा और आर्य इस बात को स्वीकार कर रहा है कि परमात्मा का जो भी नाशक कर्म है दंड कर्म है वो मेरे बढ़ाने के लिए हम सबके हित के लिए है बढ़ाने के लिए इस मंत्र में आगे प्रार्थना की गई उसमें मित्र शब्द बहुत बार आया है मित्र से मां चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षनताम सब भूत प्राणी मुझे मित्र की आंखों से देखें जैसे मित्र देखता है ऐसे सब प्राणी मुझे देखें वो मुझे अपना मित्र समझें मित्र से अहम चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षे मैं भी सब भूतों को सब प्राणियों को मित्र की तरह से देखूं वैसे यहां लटलकार है मैं देखता हूं प्रारंभ में कहा भूतानी समीक्षणता लोटलकार वे सब मुझे देखें ये प्रार्थना की जा रही है निवेदन किया जा रहा है इच्छा व्यक्त की जा रही है और अपने लिए अपने पुरुषार्थ को कि मैं सबको मित्र की तरह देखता हूं समीक्षे और प्रार्थना के रूप में भी ले सकते हैं जो इसको नहीं कर रहे हैं कि मैं देखूं, देखने वाला बन जाऊं लेकिन मंत्र के सीधे शब्द यदि देखें लकारों को तो मैं देखता हूं और अब मैं कामना कर रहा हूं कि सब भी मुझे मित्र के समान देखें आगे कहा मित्र से चक्षुषा शा, समीक्षा महे मित्र के चक्षु से हम सब देखते हैं यह भी लट लटलकार रहे हैं। एक अर्थ है कि हम सब परस्पर एक दूसरे को मित्रता से देखें वे सब प्राणी मुझे मित्रता से देखें मैं भी औरों को मित्रता से देखूं, इस प्रकार हम सब एक दूसरे को मित्रता से देखें एक ही अर्थ हुआ एक है कि मित्र हम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे मैं सबको देखता हूं और न केवल मैं लेकिन मेरे साथ के जो लोग हैं हम सब हमारा जो समूह है समुदाय है वह सब इन प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखता है कोई एक व्यक्ति अच्छे स्वभाव का हो वो तो बुरा नहीं करता है हमारा लेकिन उसके साथ में रहने वाले अन्य व्यक्ति हमारा बुरा करते हैं हमारे प्रति अमित्र की दृष्टि रखते हैं ऐसे में प्रहय ये होने लग जाता है कि हम उन सब के प्रति अमित्र की दृष्टि रखते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं वो जो एक व्यक्ति मित्रता का ही भाव रखता है लेकिन उसके साथ के व्यक्ति हमारे प्रति अमित्रता का भाव रखते हैं तो जो हमारे प्रति मित्रता का भाव रखता है उसके प्रति हमारी भावना भी बदलती है तो जो व्यक्ति ये प्रार्थना कर रहा है कि सब प्राणी मुझे मित्र की तरह से देखें वो साथ में यह भी कह रहा है मैं इन प्राणियों को मित्र की तरह देखता हूं और न केवल मैं मेरे साथ में जो अन्य व्यक्ति हैं वे भी इन प्राणियों को मित्र की तरह से देखते हैं अर्थात मैं केवल अपने स्तर पर ही मित्रता नहीं रखता हूं मैं ये भी ध्यान रखता हूं कि मेरे साथ के व्यक्ति भी अन्य प्राणियों को मित्र की तरह देखें मैं केवल इतने से संतुष्ट नहीं हूं कि मैंने मित्रता का व्यवहार किया है एक आर्य यह भी ध्यान रखता है कि मेरे से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा अन्यों को कोई हानि ना हो जाए उसका दायित्व है उनको संभाल के रखना उनको बताते रहना सिखाते रहना तो ये आर्य ये वचन कह रहा है मैं भी अन्यों को मित्र की तरह से देखता हूं और हम सब भी मित्र की तरह देखते हैं हम सब देखते हैं न केवल मैं ऐसा मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ये सब प्राणी भी मुझे मित्र की तरह देखें तो मंत्र में मित्र शब्द बहुत पार आया है और मित्र नष्ट करने वाला नहीं होता मित्र पुष्टि करने वाला होता है लेकिन ऐसे परमात्मा से ये मित्रता की कामना की जा रही है प्रार्थना की जा रही है जिसको द्वितीय शब्द से कहा गया वितारण करने वाला तो आर्य परमात्मा में मित्र भाव को देख रहा है परमात्मा मित्र है जो सबका मित्र है उससे हम मित्रता की प्रार्थना करें ये तो बहुत सरल हमें स्पष्ट समझ में आता है लेकिन वो सीधा ना कह के यहां पर विदारण करने वाले परमात्मा से कहा जा रहा है कि हमें पढ़ा और हम परस्पर मित्रता से देखें ये सब प्राणी मुझे मित्रता से देखें तो आर्य परमात्मा के इस दृति गुण में भी मित्रता देख रहे है और यह इस बात का भी द्योतक है कि जो वैदिक मित्रता है वो दृति से युक्त होती है वो दोषों को हटाने वाली होती है दोषों को क्षीण करने वाली होती है ऐसी मित्रता पापा निवारयती योजते हिताय मित्रता का लक्षण संमित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संत सत्मित्र का क्या लक्षण है एक बात कही पापात निभा रहे वो दोषों से हटाता है ये विदारण कर्म है दुष्ट चीजों को नष्ट कर रहा है एक मित्रता यह होती है कि हम बस केवल प्रिय बने रहें हमारे मित्र का हित करते रहें। हित मतलब जो हम हित समझ रहे हैं उसको किसी बात से बुरा ना लगे ऐसा व्यवहार करते रहें ये मित्रता बहुत से लोग करते हैं और इसे ही मित्रता समझते हैं कि यदि मैं उसके दोष को बताऊंगा उसके दोष को हटाने के लिए प्रयास करूंगा तो वो बुरा मान जाएगा और इस बुरा लगने को हम मित्रता की हानि समझते हैं वो बुरा मान जाएगा मेरे को अपना शत्रु समझने लगेगा कि मैं अपनी मित्रता को समाप्त नहीं करना चाहता क्योंकि वो बुरा मान जाएगा इसलिए ऐसी चीज मैं नहीं बोलूं ये मित्रता वैदिक मित्रता नहीं है द्वितीय गुण विदारण गुण रखते हुए ये किया जाता है और यह विदारण चूंकि हित के लिए होता है मित्र को बढ़ाने के लिए होता है इसलिए वो मित्रता से युक्त ही होता है उसे मित्रता की हानि या मित्रता की रहितता नहीं कह सकते मित्र किसे कहते हैं संस्कृत में मित्र शब्द पुल्लिंग में भी है मित्र और नपुंसक लिंग में भी है मित्रम पुल्लिंग वाला मित्र शब्द सूर्य के लिए आदित्य के लिए प्रयोग किया जाता है और जो मनुष्यों की हमारी या हमारी आपस की मित्रता होती है सुहृत जिसे कहते हैं उसके लिए नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है तो मित्र किसे कहते हैं तो इसमें मिद स्नेहन इस धातु से हिमिदास स्नेह ने इससे यह शब्द बनाया जाता है तो जो स्नेहन करता है या जिसको हम स्नेह करते हैं वो मित्र कहलाता है जो हमसे स्नेह करता है वो हमारा मित्र है स्नेह का मतलब होता है प्रीति करना स्नेह धातु प्रीति अर्थ में है तो मृद धातु स्नेह स्नेहन अर्थ में और स्नेहन का मतलब है प्रीति प्रेम करना जो हमारे से स्नेह करता है प्रीति करता है वो भी मित्र है और हम जिससे स्नेह करते हैं वो भी मित्र है इसलिए इसके दोनों तरह से अर्थ किए जाते हैं मित्रह का अर्थ जो तो परमात्मा के लिए भी मित्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है वो भी पुल्लिंग में ही होता है तो सत्या प्रकाश के प्रथम सम्म में परमात्मा को मित्रह एक शब्द दिया उसका नाम है वेद के अनुसार तो मित्रह इति मेद्यति मेद धातु को लेकर के मेद्यति कहा और उसके लिए दो अर्थ खोले स्नेहति स्नेहते जो स्नेह करता है या जिसको हम स्नेह करते हैं वो दोनों क्योंकि परमात्मा भी हमें स्नेह करता है हमारे प्रति प्रीति रखता है इसलिए वो मित्र मित्र है और क्योंकि वो हमारा सबसे अधिक हित करता है इसलिए हम भी उससे प्रीति रखते हैं इसलिए भी वो हमारा मित्र है ये बात सूर्य पे भी घटती है और यदि इसको हमारे आपस के उसमें देखें स्नेहन क्या होता है लोक में संस्कृत में चिकनाई को स्नेह बोलते हैं घृत एक स्निग्ध पदार्थ है तेल एक स्निग्ध पदार्थ है और आयुर्वेद में स्नेहन किया जाता है अभ्यंग मालिश करना है ये भी स्नेहन है घृतदि को पीते हम घी खाते हैं वो भी अंदर का स्नेहन है यंत्रों में भी जैसे हम चिकनाई डालते हैं ग्रीस डालते हैं चिकनी चीज डालते हैं ये उसका स्नेहन कहलाता है रथ के पहे में तेल डालते हैं दरवाजे के कब्जा चूल भी बोलते हैं चूल बोल रहे हैं हाँ वो वाला होता था पहले और इसमें जो भी है जो जहां पर की जोड़ है और घर्षण होता है हम परस्पर निवास करते हैं एक दूसरे से व्यवहार करते हैं तो बहुत सारे व्यवहारों में घर्षण होता ही है परस्पर व्यवहार होगा तो घर्षण होगा लेकिन जब स्नेह होता है यंत्र में स्नेह डल जाता है तो वो घर्षण बहुत कम हो जाता है और एक दूसरे की हानि नहीं करता है घर्षण में जो बलवान होता है वो बचता है दूसरा मृदु जो होता है वो घिस जाता है वो तो कठोर चीजें ली जाए समान की तो थोड़ी थोड़ी बराबर घिसेंगी लेकिन एक मृदु हो और एक कठोर हो तब तो घर्षण हो तो जो मृदु है वो नष्ट होती चली जाएगी कमजोर नष्ट हो जाएगा तो ये जो हमारा परस्पर व्यवहार है वो जब स्नेह से युक्त होता है तो घर्षण नहीं होता है कम होता है एक दूसरे को हानि नहीं होती है और गति बहुत अच्छी होती है मित्रता का भाव स्नेहन करता है प्रीति करता है और उससे हमारे व्यवहार बहुत अच्छी तरह चलते हैं सरलता से चलते हैं चिकनाई से चलते हैं हम एक दूसरे के प्रति जब ये भाव रखते हैं कि मेरे व्यवहार से दूसरे को हानि ना हो कम से कम बाधा हो ये प्रीति का भाव है ये स्नेहन का भाव है और मेरे व्यवहार से दूसरे को कुछ भी हो मैं कोई चिंता नहीं है बाधा हो या नहीं हो अब ये स्नेहन का भाव नहीं है और यदि हमारे मन में ये भाव कि मेरा ऐसा व्यवहार हो जिससे दूसरे को कष्ट हो मैं कुछ ऐसा करूं जिससे दूसरे को कष्ट होना चाहिए दुख होना चाहिए ये बिल्कुल अमित्रता का व्यवहार है अस्नेहन का व्यवहार है तो जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं अपने व्यवहारों में दूसरे को बाधा ना हो कम से कम हो और दूसरे भी जब हमारे प्रति ये भाव रख करके हमारे साथ व्यवहार करते हैं तो समाज बहुत अच्छा चलता है यही मित्रता है यही स्नेहन है ये प्रीति है ये प्रीति का स्वरूप है एक और सुहृद मित्र का मित्र की व्याख्या की मैं श्री दयानंद है उनादि कोश में मिनोती मान्यम करोति इति मित्रम सुहृदोवार जो हमारा मान करता है सम्मान करता है हमें कुछ स्थान देता है हमारी भी हमारे अस्तित्व को स्वीकार करता है कि नहीं आप भी हैं जब हमारे मन में मित्रता का भाव नहीं होता तो हम दूसरे के अस्तित्व को नकारने लगते हैं उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। कोई व्यक्ति सड़क पे रेल में चलता चला जा रहा है भीड़ में और उसे ये नहीं ध्यान कि मैं कहा पैर रख रहा हूं किसी के पैर पे पैर रख रहा हूं किसी बच्चे के पैर पे पैर रख रहा हूं कोई जंतु है उस पैर रख रहा हूं कोई तो वस्तु है किसी की गिरी भी है और उस पर मैं पैर रख के उसको कुचलता हुआ जा रहा हूं किसी को धक्का देता हुआ जा रहा हूं बस निकलता जा रहा हूं मेरे को अपने आगे बढ़ने निकलने की चिंता है यह क्या स्थिति है वो दूसरे को मान नहीं दे रहा है दूसरे के अस्तित्व को शिकार नहीं रहा है केवल अपने अस्तित्व को ही मान रहा है और बहुत बड़ा मान रहा है जो दूसरे का ध्यान रखते हुए चलता है वो दूसरे को मान दे रहा है सम्मान दे रहा है और ये मित्रता का भाव मित्रता अच्छी बनती ही तब है जब हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को मान देते हैं नहीं आपका भी अस्तित्व है और उसको मैं स्वीकार करता हूं मैं आपका मान करता हूं आप भी कोई हैं आपका भी महत्व है जैसे मैं अपना महत्व समझता हूं आपका भी महत्व है मेरे लिए औरों के लिए ये मित्रता का भाव है तो मिनोति मान्यम करोति करोती मित्रम जो दूसरे का मान करता है निरुक्त में मित्र की और भी ढंग से व्याख्या की उन्होंने मित्र में मृ को मी जो है उसको मृ मरण अर्थ की था मान के और जो मृत्यु से हमें बचाता है उसे मित्र कहते तो अर्थ करते हैं वहां पर प्रमिते स्त्रायते, जो प्रमिति से मृत्यु से हमें बचाता है उसे मित्र कहते सूर्य और परमात्मा हमें मृत्यु हम से बचाते हैं इसलिए वो मित्र है ये एक अन्य अर्थ किया और मृत्यु नाश का प्रतीक है जो हमें नाश से बचाता है उसे मित्र कहते हैं दूसरा अर्थ किया सम्मिन वायते सम्मिन द्रवती इति वाह समिन द्रवती इति वाह यहां पर मिवी सेचने धातु से जो सिंचन करता है और दूसरी धातु यहां पर कि डुमी प्रक्षेपण है उससे भी इसको बनाते हैं जो प्रक्षेपण करता है फैलाता है सूर्य वर्षण करता है प्रकाश का ऊर्जा का सेचन करता है हमारे लिए और बादलों को बना करके भी वृष्टि करवाता है इसलिए भी वो मित्र है जो दूसरे के लिए सेचन करता है दूसरे के लिए प्रक्षेपण करता है कुछ देता है दूसरे को तृप्त करता है वो मित्र कहलाता है इस रूप में भी हम मित्रता का भाव देखते हैं और मेदा या तेरवा स्नेहन अर्थ तो है ही तीन तरह से व्याख्या की निरुप्तकार ने तो मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई दृत्य त्रिंग हमा हे विदारक परमात्मा हमें बढ़ाओ और हम भी मित्रता का भाव रखते हुए अपने मित्र का विदारण करते हुए उसे बढ़ाएं, उसके दोषों को हटाते हुए बढ़ाएं। सब प्राणी हमें मित्रता की नजर से देखें दृष्टि से देखें क्योंकि मैं भी सबको मित्रता से देखता हूं और हम सब सब प्राणियों को मित्रता से देखते हैं और चूंकि हम देखते हैं ये हम प्रार्थना कर सकते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं हम भी प्रार्थना कर सकते हैं कि वो सब मुझे हमें मित्रता से देखें महषी ने यहां पर अर्थ में धर्मार्थ काम मोक्ष आदि तथा विज्ञान आदि दान से अत्यंत मुझको बढ़ा हमारी वृद्धि के जो कारण हैं उनको गिनाते हुए कहा वास्तव में हमारी वृद्धि इन सब चीजों से है और एक आगे कहा नीचे अन्याय से युक्त होके किसी पर कभी हम लोग न वरते मित्रता के संदर्भ में अमित्रता हटाने के लिए यहां पर प्रार्थना की गई तो अन्यायपूर्वक हम दूसरे से न वर् अन्यायपूर्वक वर्तना ये अमित्रता है न्यायपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं तो यह हम मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं यही स्नेहन है यही दूसरे का हित है यही दूसरे से प्रीति है न्यायपूर्वक व्यवहार वैदिक मित्रता न्यायपूर्वक होती है और इसके लिए फिर आगे में शि क्या लिखते हैं यह परम धर्म का सब मनुष्यों के लिए परमात्मा ने उपदेश किया है सबको यही मान्य होने के योग्य है इसको भी परम धर्म का मित्रता का व्यवहार न्याय का व्यवहार परम धर्म है न्याय के व्यवहार में सारे धर्म आ गए धर्म की व्याख्या ही महर्षि पूर्वक और पक्षपात रहित व्यवहार को कहते हैं न्याय यानी धर्म धर्म यदि न्या, यानी न्याय न्याय ये परम धर्म है मित्रता ये परम धर्म है तो कई जने महर्षि के लिए ये कहते हैं कि उन्होंने वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनाना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म कहा और कहते हैं आचरण करना तो परम धर्म कहा ही नहीं है तो महर्षि का ये अभिप्राय हो ही नहीं सकता वहां पर पढ़ना पढ़ाना चूंकि आचरण के लिए है और पढ़ने पढ़ाए बिना हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए उसको परम धर्म मूल धर्म कहा लेकिन ये पेट का पढ़ना पढ़ाना किसके लिए है इस मित्रता के लिए इस न्याय के लिए इस परम धर्म के लिए तो परम धर्म तो न्याय आदि चीजें ही हैं मित्रता का भाव यही परम धर्म है किन्नी को कुछ पूछना हो तो श्रुति देवी मित्र शब्द के क्या क्या करते हुए एक कथन किया गया है कि संस्कृत में मित्र शब्द पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग दोनों में प्रयोग होता है ठीक है व्यवहार में तो ऐसे रूढ़ है नपुंसक लिंग में जब मित्र शब्द प्रयोग करता है तो वो आपस में मित्रता की है और मित्र का पुल्लिंग में आज तो परमेश्वर ये रूढ़ है व्यवहार में योग रूढ़ है पर ऐसे कथन करने में कि संस्कृत में दोनों लिंगों में प्रयोग होता है इससे क्या अंतर आता है? इसके प्रयोजन है कि किसी शब्द में पुल्लिंग क्यों होता है पुंसत्व क्यों है शब्द में उसमें क्या पुंसत्व है नपुंसक लिंगत्व तो क्या है उसमें स्त्री तो क्या है महावाष्यकार ने इसकी चर्चा उठाई है विभिन्न पक्ष रखते हुए चर्चा करते हुए उन्होंने इसको खोला है आखिर ये पुल्लिंग पुंस तो क्या है तो उनका जो एक अंत में एक तात्पर्य निकला एकदम निर्णयात्मक नहीं है उस तरह का उन्होंने कई पक्ष रखे हैं तो जो गुणों की वृद्धि है अधिकता है वो पुंस तो है और गुणों की कुछ न्यूनता है वो स्त्री है और का तो उसमें दोनों का अभाव कहेंगे न पुमान न स्त्री जिन दो को हम पुल्लिंग में मित्र बोलते हैं वो सूर्य है और परमात्मा है जिनमें की गुणों का अत्यंत उत्कर्ष है मित्रता का जो भाव है वो परमात्मा और हमारी तुलना में परमात्मा में बहुत अधिक है और हमारे में बहुत कम है सूर्य और हमारी तुलना में सूर्य में मित्रता का भाव बहुत है वो हमारा बहुत हित करता है यद्यपि वो जड़ है लेकिन वो कर्म सेचन प्रक्षेपण हमारी को मृत्यु से बचाना हानि से बचाना ये सब है वहां पर और सूर्य हमें बहुत कुछ देता भी है और यहां बहुत कुछ नष्ट भी करता है इस दृष्टि में सूर्य बहुत कुछ नष्ट भी करता है दुर्गंध को नष्ट करता है गंदगी को नष्ट करता है सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है जो कि हानिकारक हैं, उत्पन्न होते हैं हित भी करता है और नष्ट भी करता है दोनों भाव हैं उसमें जैसे परमात्मा के हैं हमारे प्रति तो हमारी अपेक्षा मनुष्यों की अपेक्षा इन दोनों में मित्रत्व मित्र का भाव बहुत अधिक है इसलिए पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किए जाते और मनुष्यों में ये मित्रत्व बहुत कम है छीनता है उसमें और हम चाहें तो इसको स्त्रीलिंग में भी प्रयोग नहीं किया अभी ना तो हमें विशेष अधिकता है ना कम है हम चाहें तो दोनों को बढ़ा भी सकते हैं हमें मित्रता के भाव को बढ़ाना है हमारे में वो कम है चाहते हम अवश्य हैं ऐसा तो कोई भी प्राणी नहीं है जो मित्रता का भाव ना चाहता हो दूसरों से मित्रता स्नेह प्रीति ना चाहता हो ऐसा कोई नहीं है एक भी व्यक्ति नहीं है एक भी आत्मा नहीं है यह आत्मा का स्वभाव है लेकिन करने में बहुत भिन्नता है उस तरह से दूसरों के प्रति मित्रता का भाव रख पाना यही तो धर्म यही तो साधना यही तो तपस्या है कि हम वैसा बन जाए तो हमारे अंदर यह भाव बहुत कम है इस रूप में मनुष्यों के लिए पुल्लिंग न होते हुए और नपुंसक लिंग और इनके लिए पुल्लिंग ये एक हम व्याख्या हुआ कर सकते हैं और नहीं तो इससे अच्छा कोई अर्थ है तो वो हमें खोजना होगा और भी संभावना हो सकती है लेकिन ये प्रयोग किया जाता है इस तरह से तो भिन्नता होनी चाहिए कुछ सब प्रयोजन है ये पुलिंग में मित्र शस्त्र का दो अर्थ भी परमात्मा भी है और सूर्य भी है इसपेक्ष से कथन किया गया है। सूर्य की अपेक्षा परमात्मा में बहुत ज्यादा गुण होने से वहां पुंस को तो देखा गया हुँ. और हमारी अपेक्षा सूर्य में ज्यादा पुं तो देखा गया पर हम मनुष्यों में ही किसी ने सापेक्ष ज्यादा मित्रता के गुण को तो वहां क्या पुण्य प्रयोग कर ऐसा प्रचलन में नहीं है प्रचलन में नहीं है क्योंकि ये यौगिक होने के साथ साथ रूढ़ी भी बन जाते हैं वो मनुष्य अच्छा हो सकता है और कोई प्रयोग कर भी ले राजा के लिए भी मेरे ख्याल से राजा के लिए मित्र शब्द पुल्लिंग में आता है या क्या पक्का मेरे को नहीं पता राजा के लिए मित्र है शब्द राजा के लिए पुल्लिंग के लिए अगर आता है ऐसा व्यवहार अगर यदि मिलता है तो आप वाली बातों हम व्यवहार में भी किन्हीं अंशों में मान सकते हैं कि जो रह, हमारे में श्रेष्ठ है जो हमारा अधिक हित करता है उसके लिए भी हम मित्र शब्द का प्रयोग करें नहीं तो आपस में ऐसा प्रयोग नहीं है हम मित्रम ही उसका प्रयोग करते हैं क्योंकि कुछ इस पक्ष कर सकते हैं ऐसा उनका कहना है ऐसा प्रयोग देखे जाते हैं ठीक प्रयोग देखे जा सकते हैं तो हम उस भाव को ले सकते हैं एक सामान्य कथन है जिसमें न तो अधिकता का भाव है न्यूनता का भाव है बस सामान्य रूप से मित्रत्व कहा जा रहा है तो नपुंसकलिंग जो व्याकरण आदि में भाषा में चलता है सामान्य नपुंसकम न पुंसव न स्त्रीत्व कुछ नहीं कहना चाह रहे बस मित्रत्व को कहना चाह रहे उस रूप में नपुंसकलिंग का प्रयोग प्रचलित हो सकता है और यदि हम उत्कर्ष को कहना चाहते हैं तो किया जा सकता है ऐसा भाषा के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है जो प्रचलित है उन्हीं अर्थों में हम प्रयोग करते हैं स्वामी जी मनुष्यतर भी लेना चाहिए महर्षि के जो वचन और सब प्राणी शब्द जो है नहीं तो वो मनुष्य ही कह देते हैं ईश्वर ने वैसे तो ये रचना ऐसी की है कि वो हमारे हित के लिए बनाए गए हैं उनका अपना हित भी सदता है वो हमारे लिए किसी न किसी ढंग से हित के लिए बनाए गए हैं मनसा परिक्रमा के मंत्र और वो सब चीजें भी सर्पादी और भी वो सब उसी दृष्टि से देखी जाती हैं वो हमारे लिए मित्र रूप में ही बने रहे क्योंकि हम उनके प्रति मित्रता का भाव रख रहे हैं आप अन्य प्राणियों को देखिए वो सामान्यतः दूसरों की हानि नहीं करते जैसे कि मनुष्य कर लेता है निजी स्वार्थ के लिए घृणित स्वार्थ के लिए अपनी उधर पूर्ति के लिए या अपने जीवन को चलाने जितना तो उनको परमात्मा ने भी अधिकार दिया और वो अन्य प्राणियों को मारते हैं खाते हैं अधिक नहीं मनुष्य में ये प्रवृति बहुत ज्यादा है तो अन्य प्राणी भी हमारी हानि करने के लिए न तो बनाए गए हैं और हम ठीक तरह चलते हैं तो वो भी हमारी हानि नहीं करते जहां जहां कुछ विसंगतियां होती हैं मनुष्य के द्वारा और किसी ढंग से तब वो कुछ आक्रामक होते हैं। लेकिन वो भी ना हो हम उनके प्रति पर्यावरण के प्रति अन्य जीवों के प्रति वो उचित व्यवहार रखें वो भी हमारे लिए हानि ना करें ये भावना तो रखी जा सकती है फिर भी एक दूसरे के उपघात होता ही है मारे जाते हैं उनको पीड़ा होती है जाने अनजाने हमारे से उससे हमें बचना है यह अहिंसा है तो अन्य प्राणी भी हमारे लिए मित्र हों, ये भाव हम चाहते हैं परमात्मा से और जैसे परमात्मा मनुष्यों को अंतःकरण से प्रेरित करता है ऐसे अन्य इतर प्राणियों को भी प्रेरित कर सकता है न करे उसकी संभावना हम नहीं कर सकते बहुत सारे ऐसे स्थल मिलेंगे समान स्थिति होते हुए भी ये विभिन्न प्राणी कभी किसी एक व्यक्ति को ही करते हैं विशिष्ट व्यक्ति को ही ऐसा कई बार होता है उसे हम संयोग भी व्याख्या कर सकते हैं एक दृष्टि से लेकिन अनेक जगह लगेगा कि कुछ संयोग से अतिरिक्त भी हो रहा है संयोग से अतिरिक्त भी हो रहा है तो वो कुछ ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी होता है वो प्राणी किसी ढंग से हमारे को कर्म फल दिलवाने में एक तरीके बन सकते हैं वो भी परोक्ष रूप से हम उसको देखें एक एक पक्ष बता रहा हूं यदि हम सीधे हानि करते हैं सांप के ऊपर पैर रखते हैं वो सीधा हमें काटता है ये तो सीधा हमें कारण दिखाई दे रहा है लेकिन अनेक जगह ऐसी स्थितियां दिखाई देंगी जहां हमारी तरफ से कुछ सीधा कारण नहीं आ रहा है और न ही किसी और मनुष्य ने इतर प्राणी ने वहां पर कुछ विपरीत किया हुआ है लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं घटती हैं उनमें कारण कार्य संबंध माने या केवल संयोग मात्र माने कि दोनों व्याख्याएं हो सकती हैं पर यह भी एक पक्ष हम मान सकते हैं कि ये परमात्मा के द्वारा उस तरह की चीजें क्योंकि ये कामना यहां की गई है कि परमात्मा को हम ये कह रहे हैं कि अन्य प्राणी हमारी हानि ना करें हमारे प्रति मित्रता का भाव रखें हम ये कामना कर रहे हैं हमने इतने पुण्य किए हैं मित्रता का भाव रखा है कि उसके फल के रूप में हम ये चाह रहे हैं ये प्राणी जो विद्यमान है वो हमारे लिए हानिकारक ना हो ईश्वर ऐसी व्यवस्था करे ईश्वर ऐसी व्यवस्था करेगा उसे करनी चाहिए ईश्वर ऐसी व्यवस्था करता है ये हम सिद्धांत निकाल सकते हैं तो इस रूप में ये प्रार्थना सार्थक बनेगी और यदि हम उस रूप में अर्थ नहीं लेते हैं तो इस ढंग से तो प्रार्थना सार्थक नहीं बन पाएगी तो अन्य प्राणियों को भी इसमें लेना चाहिए मेरा झुकाव इस तरफ है फिर भी ये एक विचारणीय और गहन विषय है इसमें और प्रमाणों की भी अपेक्षा है कोई इसके विपरीत प्रमाण मिलता हो तो वो भी विचारणीय है ठीक दिलीप जी परोक्ष रूप से मान सकते हैं पर चूंकि उसमें हम अपवाद भी देखते हैं बहुत सारे, इसलिए उसको एकदम उस तरह से नहीं कि कुछ हो ही जाता है उसमें बहुत सारी चीजें हमारे कर्माशय और हमारी वास्तव में भावना कैसी है वो सब चीजें भी और अन्यों द्वारा अन्याय किया जा सकता है इसको भी सदा ध्यान रखना है खासतौर से मनुष्यों के द्वारा ये भी वहां पर तथ्य ध्यान रखना होता है कि अन्य व्यक्ति हमारे मित्रता भाव को रखते हुए भी हमारे में मित्रता भाव है तो भी वो अन्याय कर सकता है वो संभावना सदैव विद्यमान है विशेषकर मनुष्यों से अन्य प्राणियों से इस तरह की हम संभावना नहीं कर सकते कि वो हमारे से अन्याय करें अन्याय से प्रेरित होकर के हमारे प्रति बर्ताव करें ये हम अन्य प्राणियों में नहीं देखते जिस मंत्रण महर्षि के शब्दों में, में प्रार्थना शब्द एक कृपा करके दान करें इसका मतलब है कि हमारे पुरुषार्थ का प्रज्ञ होकर के परमेश्वर की दान दान का मतलब है निष्काम निष्काम भाव से बिना हमारे प्रतिकार हमारे कदमों का प्रतिकार नहीं है बल्कि परमेश्वर कृपा करके ऐसा करें तो ये ऐसा है कि की परमेश्वर जो हमारे प्रति कृपा दान है नहीं कृपा करके दान करें ये शब्द पिछले कल वाले में था आपकी कृपा से किया है और सब पदार्थों का दान करे ये शब्द जो आप बोल रहे हैं वो तो जो के तू पिछले में है पर यहां भी कृपा क्या लिखी है महर्षि ने किन्तु उससे मेरे आत्मादि को विद्या सत्य धर्मादि शुभ गुणों में सदैव अपनी कृपा उसको खोला है आगे सामर्थ्य कृपा शब्द को खोला है सामर्थ्य क्योंकि कृपा शब्द संस्कृत में सामर्थ्य अर्थ में बनता है कृपु सामर्थ्य तो कृपा यानी सामर्थ्य से स्थिर करो स्थित करो तो परमात्मा की अपनी सामर्थ्य है वो ऐसा कर सकता है और एक कृपा का अर्थ हम जो लोक में लेते हैं कि अपनी कृपा से हमारे कर्माशय से वो अगर दे तो वो उसकी सामर्थ्य उतनी नहीं है हमारे कर्माशय के बिना वो जो हमें दे रहा है अपनी सामर्थ्य से इस रूप में हम कृपा को लेते हैं तो वो अर्थ भी यहां पर बिल्कुल लिया जा सकता है कि हम ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप चल रहे हैं सबके प्रति मित्रता का भाव रखें संघर्ष की स्थिति नहीं रखते हित की भावना रखते हैं और प्रयत्नशील हैं उसके लिए स्नेहन है हमारा दूसरों से सामंजस्य है हमारा प्रयास है तो ये कृपा रूप में दूसरों की तरफ से हमें मित्रता का भाव मिलेगा कर्माशय निरपेक्ष उसमें हमारा अन्यों के द्वारा जो हमारे प्रति मित्रता भाव आएगा व्यवहार होगा उससे हमारा कर्माशय न मान करके उसको एक परमात्मा की कृपा और परमात्मा ने वैसे व्यवस्था वैसे ही डाल ही रखी है कि जब हम मित्रता का भाव रखते हैं तो प्राय हमें मित्रता का भाव मिलता है सहयोग मिलता ही है दूसरे के मन में अमित्रता का भाव हो और हम मित्रता का व्यवहार करने लगे तो वो मित्रता की तरफ झुकता ही है उसको खुद को ख... अच्छा नहीं लगेगा बहुत कम अपवाद मिलेंगे जो अति दुष्ट स्वभाव के हैं वो कुछ करें नहीं तो परिवर्तन आ ही जाता है दूसरे के अंदर तो ये व्यवस्था तो कर ही रखी है और अतिरिक्त परमात्मा की जो कृपा है वो भी हम मान सकते हैं उसमें कोई दोष नहीं है स्वीकार हो सकती है वो तो समय पर्याप्त हो गया है प्रणाम तो नहीं मन में आर्यो को करने योग्य के प्रार्थना को उसके एक स्वरूप को रखेंगे और वो भावना हमारे अंदर भी आए ऐसी प्रार्थना रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे ओ शांति पृथिवी शांतिराप शाषधय शांति वनस्पत शांति देवा शांति शांति सर्व शाति शांति शांति शाति शाति शाति शाभ्यो नम स्वपनमस्त